मान मनोहरा यह वैशेषिक दर्शन का प्रवेश योग्य ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन में सामान्य रूपेण जो माने जाते हैं उन पदार्थों की चर्चा इसमें की गई है मान मनोहर का निर्माता रचिता वादी वादीश्वराचार्य लगभग ग्यारहवीं शताब्दी हुए हैं वागीश्वराचार्य बहुत बड़े विद्वान रहे हैं कई दर्शनों में इन्होंने ग्रंथ लिखा है प्रमुख रूप शिक्षिक रहे हैं। और इनका खंडन चित का बहुत जबरदस्त करते हैं उससे मालूम होता है कि इस ग्रंथ की कितना महत्व है चित जो वेदांत की बृहत प्रस्ता का एक हिस्सा है वेदांत में बृह प्रस्तां रही खंडन खंड खाद्य चित सुखी सिद्धि तीन पुस्तक और चित सुखी लगभग केवल इस मानव खंडन में ज्यादा लग है इनकी एक एक अनुमान कोठा के खंडन करते है उसे मालूम होता है कि महत्व कितना इस ग्रंथ देखने में छोटा और वैसे तो भले आरम्भिक ग्रंथ लेकिन बहुत ही गहराई है इसमें आसान ग्रंथ नहीं है देखने में जितना तुला पत्ता दुला पत्ताधिक्र है ना इतना ही खतरनाक ग्रंथ है याद रहना है इस बात बहुत टफ है शुरू अनुमान से करेंगे समाप्ति अनुमान से करेंगे जिन लोगों को तर्क संग्रह का हित्वाभा प्रकरण मजबूत नहीं है पंचावय स्वार्था अनुमान स्वार्थानुमान परार्थानुमान है ना तर्क संग्रह में और पंच जिसका मजबूत रहे वैश्विक दर्शन जब सुनेगा तो वे समझ में नहीं आएगा ये मानव इतना कठिन ग्रंथ है और जब वैशेषिक के मत का निराश करने के लिए चिकित्सकी जैसा ग्रंथकार ने जिसको महत्व दिया है तो समझना चाहिए कितना ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है यद्यपि अनिश्वरवादी है वैशेषिक सबसे पहले ये क्या करेंगे ईश्वर को सिद्ध करेंगे ये वह वैशिष्ट दर्शन अनिश्वर वादी है फिर भी ये पहले ईश्वर घोद करेंगे नाम रखते वक्त बड़ा सोच समझ के रखे हैं इसका तीन अर्थ है मान मनोहरा ही मनोहरा यदि मान मानो के द्वारा प्रमाणों के द्वारा अनुमान प्रमाण की प्रमुखता के आधार पर अनुमानों के द्वारा मन को खेच के आकर्षण करके हरण करने वाला मन से मनोहरा मान मनोहरा मान ही मनोहरा ही थी, मान मन अथवा मानानी मनोहरानी यत्र मानी मनोहरानी यत्र ग्रंथ है सग्रंथ मान मनोहरा अथवा तीसरा अर्थ बहुत महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है मुख्य वो पक्ष ज्यादा जरूरी है क्योंकि सभी के गर्भ तोड़ आए उन्होंने इससे पूर्ववर्ती जितने बड़े बड़े हुए हैं दार्शनिक उनके सारे का खंडन इन्होंने किया अच्छे तरीके से बल्कि अप्री पूर्वाचार्यों का भी जो जो गलत है निर्दयता पूर्व खंडन कर दिया चाहे प्रशस्तपाल भाषा का, कड़ाद सूत्रकार है भाषाकार प्रशस्तपाल भाषी है सबका इन्होंने जो है जहां गलत समझ में आया पूरे तर्क के आधार पर अनुमान के आधार पर ही खंडन कर माने ना पूर्ण मना माने ना मैंने अभिमाने मान मने अभिमान दुर्भिमान पूर्णम मनो ये मान मन तस्य हर्ता तस् हर्ता यदि मान मनोहर जो द्रविमान से पूर्ण मन वाले थे उन मन को भी हरण कर देने वाले हैं उनके अभिमान को तोड़ दिया उनको भी झुका दिया ऐसे महान ग्रंथ है मान मनोहर मानोहर मान मनोहर माननी मनोहरा मानन पूर्ण मन ये मान, मान तस्य तर हरता मान मनोहर तीन व्यपत्ति है इसका इनके पिता का नाम वागीश्वर है और पुत्र का नाम वाघिवागेश्वर यद्यपि अनिश्वर हैं, लेकिन आप देखेंगे मंगलाचरण ही बता रहा है ये कितने महान ज्ञानी पुरुष था जैसे दान्त है सभी के लिए सामान्य रूप कहा जाता है अंत शक्त बहिशैव व्यवहार वैष्णव दाचरित भीतर से शक्ति का उपासक हो बाहर से शैव हो शिवजी जी की उपाध्य पूजा आदि कर है व्यवहार में के समान अत्यंत पवित्रता श्रद्धा को ध्यान रखने वाला ही वास्तविक विद्वान होता है वो झर के दिखाते मंगलाचरण में मैं शक्ति के उपासक हूं महाभूत बद्धान अमृत सेवना शक्ति स्वरूपिणी या शक्ति चित स्वरूपिणी अकुल नित कुम यश स अकुल शिव अकुल कहते शिवजी का नाम है निकारणम यश स अकुल मन आजा शिव कुल किसका होता है जिसका जन्म होता है अमुकुल में जन्म जाएगा ना जो जन्म ही नहीं उसे कुल कहां से होना कुल जन्मादि कारण यश स अकुल शिव तथा या शक्ति सा अवस्थित या माया सा, में सा परिकल्पित उसमें ही स्थित तादात रूपेण विजृंबमान होने वाली जो शक्ति है माया उसी का नाम अकुल या लेकिन इसलिए कैसी है वो चित स्वरूपीणी इन माया जड़ात्मिक नहीं ले रहे हैं जललिता शास्त्र नाम में अंत में आता है शिव शक्ति ऐक्य रूपिणी है अतएव यथा यथा शिव चित चित्रूप अतव शक्तिरपी चित रूपिणी न तो जड़ा अतव कई तंत्र ग्रंथ में आप देखे कई देवी गुरु है शिव जी शिष्य हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और उपदेश मांग रहे हैं और देवी उपदेश है और कई जगह देवी शिष्या बंद जाती है और शिव जी गुरु हैं दोनों प्रकार देखने को मिलता ऐक्य अभिन्न दोनों प्रकार की लीला देखने को मिलता है कहीं देवी गुरु है तो शिव शिष्य हैं, कहीं शिव गुरु है तो देवी शिष्या है इसे कंचित स्वरूपिणी अपि यद्यपि देखने में क्या लग रहा है शिव में परिकल्पित है ऐसे लगती है मैंने ऐसी नहीं है अपि साशक्ति कदि अकुल था अभी सातवूत बदान महाभूत बद्धान माँगुत बद्धान महाभूतों माँगुत से बद्धान जीवन इन जीवों को अमृत सेवना अमर रूपा धर्म ज्ञान का सेवन कराते हुए या मोचयती जो शक्ति मुक्त कराती है नमः ऐसी शक्ति को मेरा नमस्कार जैसे ज्ञानात्मक शक्ति को ले रही है यहां पर सरस्वती स्त्रोत्र में भी है ना इसीलिए स्मृति प्रज्ञा स्मृति प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा प्रतिभा कल्पना धृति विवेक शक्ति या रोपा तस् देवी नमो नम स्वृति के अनेक रूपों में गिनती वहां ज्ञानात्मक शक्ति प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा नौ प्रकार की शक्तियों का वर्णन होता है ना वहां पर प्रतिभा कल्पना धृति विवेक स्पूर्ति शक्ति आरोपा ती देवी नमो नम तो नवधा शक्ति है आज विजयदशमी देखो नवरात्रि भी पूरी हुई है तो उनमें से प्रमुख है ज्ञान शक्ति चित्त स्वरूपिणी जो कि वो शक्ति कैसी है अपना स्वरूप अमृत स्वरूप ज्ञान का सेवन करने वाले करने से सबको मुक्त करा देने वाली है ऐसी वो शक्ति को मेरा नमस्कार है तेव या अकुल चित स्वरूपिणी शक्ति ही महाभूत प्रधान अमृत सेवनाती नमः हुआ अब अपने गुरु और ग्रंथ के बारे में कहते हैं चार्य सुते नादी वागीश्वरे क्रियते गीर कथा सुव प्रशांति मान मनोहर मान मनोहर कैसा है मान मनोहर कहते कि भाई कथा कथाओं में कथाएं तीन प्रकार की होती ना जल्प वितंडा वाद जल्प और विदंडा वाद होता है स्वमत स्थापना के लिए पर्वत पर निराश पूर्वक स्थापना वादः, जल ज्ञान विवृद्धि और विधंडा पर्वत स्थापन बिना केवल पर्वत खंडन मात्र में होता है तीन प्रकार की कथाएं होती है तो तीनों कथाएं शास्त्रार्थ के लिए होता है ये कथा यहाँ पर शास्त्र भागवत कथा वगैरह नहीं लेना है ये कथा यहाँ यह शास्त्रार्थ रूप कथा को कहा है शास्त्रार्थी प्रकार से प्रवृत्त हुआ वाद जल्प और विदंडा वादे वादे बोधो भी थे। जाता है। वादे। वाद से ज्ञान की वृद्धि होती है जल्प से ज्ञान का विस्तार होता है फैलाव है और विदंडा स्वमत की स्थापना की जरूरत ही नहीं है क्यों परम खंडन करते जाओ स्वमत की स्वत ही सिद्धि हो जाती वो विदंडा है ये तीनों प्रकार के लिए देखिए आपको चित सु चित्त है अद्वैत सिद्धि है अद्वैत सिद्धि वादात्मक है चित सुखी माना गया खंडन खंड वितंडात्मक है वाद जल विदंडा अद्वैत सिद्धि चित और खंडन खंड अद्वि सिद्धि वादात्मक है चित और खंडन खंड का कथा है व्रत प्रस्तां वेदांत की तीन ग्रंथ है इन कथाओं में गर्जित प्रतिवाद गर्व प्रतिशांत प्रशांत है इन कथाओं में जो गर्जना करते हुए जो प्रतिवादी है उसी गर्व को गर्व को शांत करने के लिए मान है। मान मनो को अच्छी तरह से पट रख रखा है अनुमानों के जाल को जो यहां पर बिछाए हैं इसको जो अच्छी तरह से खोल लिया जिसने वो किसी भी शास्त्र परास्त नहीं हो इतने अनुमान जाल या बिछाए छोटा सा ग्रंथ इन ग्रंथों अनुमान इस तरह की महाविज्ञान अनुमान, महा अनुमान सब प्रकार के प्रयोग महाविद्या जो इस मान मनोहर को पढ़ ले के समझ लेता है तो गर्जित प्रतिवादी गर्व प्र, प्रशांत है गर्जना करता हुआ प्रतिवादी के गर्व को शांत करने के लिए ही जब ग्रंथ को बना दिया है कैसे बनाया गीश्वराचार्य सुतेन वालीवागीश्वरे वागीश्वराचार्यपुत्र वागीश्वरा वाली वगीश्वर के द्वारा गभीर मान क्रियते अत्यंत गंभीर यन मनोहर नामक ग्रंथ को रचाया गया रचाया गया है तो अत्यंत गंभीर तो स्वयंकार बालानाम सुख बोधा आह ये अत्यंत गंभीर स्वयं कह दिए तो दिमाग तैयार रखना इसीलिए है बारह नाम से बोधे आदर्श होते भी सुन लेंगे तो समझ में आ जाए ऐसे नहीं होने वाला है यहाँ पूरा जगने पर भी नहीं समझ में आएगा इसलिए 100 परसेंट होश में का बैठे रहना है यहाँ स्वयं का है गंभीर मान मनोहर अत्यंत गंभीर मान मनोहर नाम ग्रंथ है जो की वादी वागीश्वराचार्य के द्वारा विरचित है आरंभ होता है ईश्वर सिद्धि से क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है तीन चीज मुख्य रूपेणा लोग लेते हैं खंडन मंडन के लिए वैशेषिकों का एक ईश्वरवाद को लेकर बार-बार बार तर्क विर्क चलता है अवयवी की सिद्धि अवयवी पृथक नहीं है ये मानते हैं अपरमाणु इन तीन का खंडन बड़ा जबरदस्त इसलिए पहले तीन बात को सिद्ध करना चाहते वैशेषिक के दर्शन की मुख्य पदार्थों में न घुस करके पहले ईश्वर को सिद्ध करना चाहते सारे नास्तिकों को जवाब देने के ईश्वर सिद्ध करने के बाद अवयवी को सिद्ध करेंगे क्योंकि बौद्ध लोग अवयवी को नहीं मानते हैं और वेदांती परमाणु को नहीं मानते वेदांत को जवाब देने के लिए परमाणु को सिद्ध करेगा यद्यपि वेदांति जगत का उपादान कर्म परमाणु को नहीं माना जगत का उपान का तो हमारी माया शक्ति माया शक्ति त्रिणात्मिका है और त्रिणात्मिका अपंचीकृत महाभूतों को बनाएगी और अपंच महाभूतों से जो पंचीकृत महाभूत हुआ वो परमाणु आत्मा को का वहां करके हम परमाणु को मान रहे बहुत बाद में नहीं मानते हैं निश्चित है। सौंदर्यहरी में तनिया पानसुम पानसुम परमाणु को ले रहे हैं जब सौंदर्यहर में देवी की शुद्धि कर रहे हैं परमाणुवाद का पूरा विस्तृत भाषाकार नहीं कब मान रहे हैं एक गलत चीज परमाणुओं को मानते हैं लेकिन पंचीकृत पंच महाभूत जब हुआ वह पंचीकृत महाभूत का प्रथम स्वरूप जो है वो परमाणु है पंचीकृत हुआ में निर्माण हो गया पहले अभी अवयव था ही नहीं ना निर्वयकृत कहता है निर्वयवात्मक था वो तन्मात्र रूप गुणात्मक है उसको सावयव रूप प्रदान करेंगे हम पंचगृत पंचम तो तब परमाणु में हो जाता है लेकिन परमाणु काम की स्थापना करने के लिए पूरा जोर देते हैं तो सबसे पहले देखिए ईश्वरवाद का पहला अनुमान शुरू होता है मंगलाचरण के बाद सीधे अनुमान शुरू करते हैं पंचाव अनुमान का प्रकृति पांच होता है ना प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निकमन यहाँ पर भी देखिए वादी वादर का स्वमत है दो ही अवयों से काम चलेगा पांच की कोई जरूरत नहीं अपने मूल कारों का वृद्ध में बोलते है वैशेषिक दर्शन के सूत्र में भी पंचावे माना है प्रशस्त पाक भाषाकार में भी पंचावे माना है कोई जरूरत नहीं पंचाव्य मूढ़ बुद्धियों के लिए है मंद बुद्धि वालों पांच अवय की जरूरत है हमारे जैसे दो ही बहुत है। ऐसा अपने आप के बारे बोलते हैं मेंचार्य <laughs> करते है। महान के लिए दो अवय से काम चल जाता है ज्यादा की जरूरत नहीं है फिर भी यह स्वयं करें इसलिए हम तो ये पंचम्य दिखा रहे हैं पूर्व आचार्यों के मत से दिखा रहा अपने मत से नहीं दिखा रहा विवाद अध्यास प्रयत्नाधार्थ कर्मा यथा पहला अनुमान है तथा ना प्रयत्नदारज यपे नवाद प्रयत्दार्मेतु यदारज य संप्रप उदाह कर्म उपने तस्था प्रत्यय प्रयत्न निगम अदम पांचवें प्रयोग हो गया अर्थ समझ रहे विवाद अध्यासित कर्म कौन सा कर्म विवादित है सृष्टि और प्रलय प्रलयात्मक कर्म सृष्टियात्मक कर्म शुरू का आप तो थे नहीं कौन बनाया प्रलय आपकी बस की बात नहीं है या नहीं एक पत्थर तोड़ते तोडते तो हाल तो खराब हो जाती है सारा संसार का प्रलय कर दोगे प्रलय रूपा कर्म भी हम जीवन के बस की बात नहीं है सृष्टि और प्रलयात्मक कर्म स्थिति तो हम लोग चला ही रहे हैं। हम लोगों के कुछ कर ही रहे, हैं ना रहे, हैं तो रहे हैं। में तो सुनिश्चित है कि हम लोगों को कर्म नहीं है इसे विवाद अध्यास कर्म जो होगा विवादास्पद जो कर्म है वो है सृष्टियात्मक कर्म और प्रयात्मक कर्म कैसा है वह भी किसी ने किसी ऐसा महान जीव का होगा कर्म जिसे उसके अनुकूल तारस कर्म के अनुकूल प्रयत्न का आधार इसे जन्नी है जिसे हम लोग हाथ चला एक कर्म हुआ यह कर्म हो रहा है तो कर्म कौन कर रहा है मैं कर रहा हूं ना हाथ हिला पर मैं कर रहा हूं और ये कर्म कर रहा हूं का मतलब कर्म के अनुकूल प्रयत्न में हृदय में प्रयत्न पूर्व ही कर्म होगा प्रयत्न के बिना कर्म क्या होगा जैसे कोई काम कुछ कर रहे कर नहीं हो रहे फिर प्रयत्न करो देखो कोशिश करो ये तो बोलते हैं ना लोग प्रयत्न पूर्व की कर्म होता है और प्रयत्न कहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा का गुण है कहा आत्मा का गुण है अच्छे आप जीवात्मा अंतकरण आप वेदा के हिसाब से कहेंगे अंतकरण में रहता है प्रयत्न आत्मा का धर्म और न्याय और वैशेषिक में आत्मा में आत्मा का गुण बुद्धा प्रयत्न है।, है ना इसे प्रयत्न का आधार कौन हुआ जीवात्मा प्रयत्न का आधार जीवात्मा है उससे कर्म कौन है हस्तचालन आदि यथा तथा सृष्टित्व कर्म कर्मत्व और भी किसी न प्रयत्न आधार से ही जनेगा कोई न कोई ऐसे प्रयत्न का आधार बुद्धा आत्मा माननी पड़ेगी जिस आत्मा से जन्य वो कर्म है कौन सा सृष्टि कर्म और प्रलय कर्म आधार कौन हो जाएगा इसलिए यहां ईश्वर उससे जन्य है सृष्टियात्मक तो कर्म और प्रलयात्मक तो कर्म इस तरह से इस हनुमान से ईश्वर को सिद्ध करना चाहता हेतु तो क्या दिया कर्मत्वाद कर्म होने से क्यों भी कर्म है उदाहरण क्या है यद्यत कर्म धार जम जो जो कर्म होता है हस्तचालनादि जैसे आप देखते हो वह वह निश्चित रूप प्रयत्न का आधार होता किसी किसी जीव या ईश्वर से ही है यथा जन्म कर्म हस्तचालनादि पद गमनादिप से चल रहे हो उसके अनुकूल प्रयत्न का आधार आप है सिर्फ प्रयत्नाधार जीव जन्म है गमनादि कार्य सम्प्रतिपन्न सुप्रसिद्ध जीव कृत कर्म तो प्रसिद्ध ये प्रति प्रसिद कर्म होगा तो कर। की क्रिया निर्विवाद होने से उसका विवादास्पद नहीं लेना है ना विवादास्पद से हम शर्राद जिन क्रियाओं को नहीं लेंगे इसलिए विशेषण क्या होता है विवाद अध्यासित पक्ष बना सकते ना कर्म जम। सकते थे लेना ऐसा नहीं किया इन्होंने विवाद विवाद कर्म विवादास्पद जो कर क्योंकि ऐसे भी कर्म जो विवाद विवादास्पद नहीं है जो हम लोग आप लोग की तरफ किए जाने वाला कर्म विवादास्पद है क्या स्पर्ट दिख रहा है इसके विवाद रह गया है ना प्रयत्न आधार होता जीव से जन्य है इस विषय में कोई संशय ही नहीं है अतएव शरीर आदि के कर्मों में अतिव्याप्ति निवारण करने तो पक्ष में विशेषण दिया विवाद अध्यास धम कर्म ताकि जीव के द्वारा होने वाले कर्मों में अतिव्याप्ति निवारण हो गया या सिद्ध साधन सिद्ध साधा दोष बोलते इसको जिस साथ को सिद्ध करने जा रहे हो वह साध्य कहा प्रसिद्ध जीवों में है सिद्ध साध दो निवारण करने में क्या करना पड़ा विवाद अध्यास कि जो जीव का कर्म है वो वहां साध्य सिद्ध है साध्य क्या है प्रयत्न जम प्रयत्न का आधारभूत आत्मा जीवात्मा से जन्य ऐसा तो लोगे वो तो शरीर आदि कर्म में सिद्ध है ऐसे साधु क्या कहते हैं सिद्ध साधनता दोष वाला है सिद्ध साधता दोष वाला है वह दोष न हो इसे विशेषण क्या दिया विवाद ऐसा कर्म चुनिए जो विवादास्पद है अनिर्णित कर्म किसका कर्म है ये सब सोच रहे हैं कोई निर्णय नहीं दे पाया ऐसे कर्मों को लेना है ना आजकल के हमारे पुलिस को नहीं लेना है हमारे पुलिस का जितना चोरी का कर्म होता है पुलिस सोचती रहती जी किसने किया अभी तक पता नहीं लगा पाते हैं मर्डर हो गया पचासों साल के बाद भी कोई खबर नहीं है उसका यद्यपि भारतीय पुलिस को पहले मालूम रहता है लेकिन ऐसे दिखाते कि हमें मालूम नहीं है भारतीय पुलिस की विशेषता यही है उनको हर कर्म पहले से मालूम होता है कहाँ चोरी हो रहा है कहाँ क्या हो रहा है सब पहले से उनको खबर है क्योंकि लोग करने वाले पहले उनको घुसखिला के ही करते हैं वो कहता है आप ड्यूटी पे नहीं आना उस एरिया में इतना बस इतना बस हम काम करेंगे वो ठीक है हम आज ड्यूटी में नहीं आएंगे तुम करो क्या पेपरों में क्या दिखाते हैं कागजों में क्या हमें मालूम नहीं है तो ऐसे कर्म होंगे नहीं लेना है ना यहाँ लेना है हमें सृष्टिक कर्म को और प्रणय रूपा कर्म को लेना इसलिए विवाद अध्यासंकर विशेषण हो गया उपादान विषय को परोक्ष ज्ञान क्योंकि नियम है कोई भी कर्म होता है प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति के चार कारण बताए ना प्रवृत्ति के चार कारण कौन कौन है कृति साध्यता सबसे पहले होता है चिकित्सा दूसरी कृति साध्यता तीसरी बलवद अनिष्ट अनुबंधिता चौथी उपादान प्रत्यक्ष अनिष्ट अननुपंधिता बलवत अनिष्ट अननुपंधिता तीसरी पहला चिकित्सा नहीं करने की इच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात तभी तो करोगे करने की इच्छा नहीं तो क्या करोगे करने की इच्छा सबसे सत्ता है करने की इच्छा है लेकिन मत कृत्य साध नहीं है तो बेकार है इच्छा भी जाएगा माला की चांद चंद्रमा को पकड़ के लाए अपने बाप बच्चे को रो रहा है बच्चा उसको बोले तुम्हें चंदा माम पकड़ के दे दूंगा हैं बच्चे का रोना बच्चा का जब मुझे चंदा मामा चाहिए ला के दो असा दूंगे आप भी चाहते बच्चे का रोना बंद हो मैं चंदा मामा को लाके इसको दे दू लेकिन न मामा वो आने वाला है ना आप ला सकोगे चिकिर्सा तो है कृत साध्य नहीं इसीलिए चिकित्सा ने मत से काम चलता नहीं कृत साध्य होना भी जरूरी है चिकित्सा होता हुआ कृत साध्य भी होता हुआ दोनों है मान लो ऐसी चीजें इन बनावत धनिष्ठ अनुबंधी है सामने भोजन रखा हुआ है भूख तेज लगी है चिकित्सा है मैं खाऊ खाने की इच्छा तो है और कृतिसाध्य भी हाथ पैर सब ठीक ठाक है कोई पैरालिसिस नहीं हो रहा है चमच की भी जरूरत नहीं आराम से खा सकता है करते साथ किसने कहा है? लेर अनिष्ट मृत्यु का अनुबंधी है वो इसलिए से प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए बलवद अनिष्ट के अनुबंधी होनी चाहिए बलव क्यों कह रहे हैं किंचित अनिष्ट का अनुबंधी होने पर भी आप करते ही हो आघवन कर रहे हैं काम काम पाना कर रहा है धुआं धुआ धुआ परेशानी हो रही है हा? पशिया छूट रहा है गर्मी लग रही है नहीं भी क्या करते हैं आप स्वाहा स्वाहा क्यों स्वर्ग मिलेगा ये की कौन से जो अश्रु वगैरह हैं ये किंचित दुख को बलव अनिष्ट नहीं मानते इसलिए दिया अनिष्टानुबंधी कह देंगे तो वो याद भी नहीं कर सकता कोई सकते मां भी अनिष्ट है पसीना छोट रहा है गर्मी लग रही है आंखों में आंसू टपक रहे हैं दो परेशान हो रहा है आदमी पंडित जी को कह रहे जल्दी करो पूर्णा होती अनिष्ट है न वहां पर भी प्रत्यक्ष है अनिष्ट हो इष्ट का तो पता है नहीं मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा अनिष्ट तो प्रत्यक्ष दिख रहा है इसे विशेषण दिया बलवद अनिष्ट कारण वस्तु हो तो उसको हम जैसे विषादी बलवदनिष्ठ अनुबंदी भी है मान लो ऐसे तीनों लक्षण किस्म घट रहा है हुँ? आपको कले खिचड़ी बनाओ आप चिकित्सा है चलो भाई हमको भी मिलेगा खाने को बनाने को आदेश हो गया तो मुझे भी मिलेगा खाने को सोचा बढ़िया है चिकित्सा भी एक कृत्य बना सकता हूँ और बनाने में कोई बलवधनिष्ट भी नहीं है आजकल तो बहुत बढ़िया गैस वैस कोई धुआं नहीं कचड़ा कुछ लपड़ा फपड़ा कुछ नहीं है मिट्टी का तेल का दुर्गंध है कुछ नहीं ना बलवदानिष्ठ अनुबंधी भी है किस किस चीज से बनता खिचड़ी यही मालूम नहीं तो उपादान का प्रत्यक्ष भी बहुत जरूरी है ये किस चीज का उपादान क्या कहा है मालूम नहीं है तो हम बना नहीं सकेंगे इसे किसी प्रकार की प्रवृत्ति यदि होती है तो पहले आपको इन चारों को जानना पड़ता है चिकित्सा कृतिस बलविष्ट अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्षम ये चार का ज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति अनुकूल प्रयत्न अब कर दें आत्मा में उठता है ये चारों सामग्री कट है ना तब आपके मन में होता है हा मैं प्रयत्न जगता है उससे पहले प्रयत्न नहीं होता प्रयत्न ढीला पड़ता है अभी ये मालूम नहीं पता नहीं कैसे होना है क्या क्या डालना है पता नहीं है तो प्रयत्न उठेगा आत्मा में नहीं? नहीं उठेगा बल्कि जानने का प्रयत्न उठ तो क्या क्या डालना पड़ेगा कैसे बनाना पड़ेगा जानने का प्रयत्न उठेगा करने के प्रयत्न उठेगा वही है अलग है अस्थि बात जानना जाना क्षति जानेगा चाहेगा फिर प्रयत्न करेगा यहाँ पर तो चारों को जानना पड़ता है ना कृतिकाध्य नहीं जानना ही तो है रहेगा चिकित्सा भी जानना ही तो पड़ेगा इच्छा या नहीं बल्लु मंदिर को भी जानना है उपाध्याय प्रत्यक्ष को भी तो जानना ही तो हुआ जाना थी उसके बाद इच्छा थी इन चारों को जो जाना वही चाहेगा वही प्रयत्न करेगा बात वही है कि प्रशस्त भाष्यकार ने कहा का महेश्वर इच्छा परमाणु संयोग कर्मोभ्य महेश्वर की इच्छा से ही परमाणु का संयोग होता है तब सृष्टि आर होती है नहीं परमाणु का जोड़गा करो परमाणु तो सदा रहते हैं परमाणु का जोड़ कौन रहा है तोड़ कौन रहा उसको जोड़ने तोड़ने की शक्ति केवल परमात्मा में है और किसी में नहीं और ये जो लोग कहते हैं आजकल के वैज्ञानिक परमाणु आणु वगैरह ये सब हमारे मतमित्र श्रेणु है वास्तव में वो परमाणु नहीं है यहां परमाणु का लक्षण आप भेद निरावय है वो और आप भेदन कर रहे हैं इसका मतलब सवयव को तोड़ रहे हैं आप क्योंकि निरवय है ना अंति अवय का नाम ही परमाणु ने तोड़ तोड़ तोड़ तोड़ तोड़ करते तोड़ जाओ तोड़ते जाओ जहाँ तोड़ नहीं पाओगे जिस अवस्था में उसी का नाम परमाणु वहा सावयवा महद आरभकत्वासैणु सावय होते हैं कि महद परिमाण का वो आरंभ सर्दृणुका सावयवाह सावयवा आरभक वो भी महत परिमाण का आरंभ कर रहा है लेकिन परमाणुवा निर्वयवाह महद अनारंभकत्व दृणु क्या संख्या कृप परिमाण है वहां पर द्रुणुक में दृप्त संख्या को दिया गया है वहां बड़ा नहीं हुआ है दो परमाणु अगल बल बैठे हुए हैं संयुक्त हो गए हैं संख्या जिन्हें परिमाण है वहां दुणुक में महत परिमाण अभी नहीं हुआ जब तीन जुड़ेगा तृत आ गया तीन दुणुक जुड़ गया छह परमाणु इकट्ठे हो गए तब महत परिमाण आ गया उससे पहले महत्व परिण नहीं आ तृत्व के बिना महत्व तो नहीं है त्रित्व तृत्व बहुत, बहुत महत्व हो गया जन्य परिमाण है वहां द्वित परिमाण है और द्वित परिमाण भी कौन पैदा किया दृढ़ परमाणु पैदा किया क्यों परमाणु का दो द्व ही दृढ़ का कारण होगा दो परमाणु में रहने वाला एक गम एक गम मिलके जो है वो ही का कारण हो गया और परमाणु किसका हो सकता है महत परिमाण वालों का हो सकता है या महत परिमाण के आरंभक का हो सकता है महत परिमाण वाला नहीं है और महत परिमाण का आरंभक भी नहीं है उसका भेदन कोई नहीं कर सकता वह है परमाणु श्री यद कर्मा तत्त प्रयत्न धार जमिता सम्रतिपन्न जैसे कि जो उभयमत प्रसिद्ध देहादि जन्य जो कर्म होते हैं उनके जैसे शरीरगत गमनारी क्रिया जैसे तथा विवाद कर्म ये उपनय इसको दे उपन वाक्य उसी प्रकार जिस प्रकार देहि से जन जो गमना कर्म होते हैं उसी प्रकार से वो कौन सा कर्म और आधार जन्य धार, धार जम कहते हैं अरे वादी वागेश्वराचार्य महाराज आप तो दो ही मानते हो या पंचावय कैसे प्रयोग कर दिए तब कहते हैं सर्वत्र प्रतिज्ञा प्रयोग पूर्वाचार्यभिप्राय जो पंच जो को का प्रयोग कर रहे हैं वो पूर्वाचार्यों के अभिप्राय से कर रहा हूँ केवल हमारे मास में तो दो ही से काम चल जा तीन भी जरूरत है वेदांति भी तीन बोला मीमांसक भी तीन बोलते हैं आदित्यम व्यत्र वेदांत भी इसको लेके चला व्यवहार भात में आदित्यम व्यत्र व प्रतिज्ञा है उदाहरण ले लो उदाहरण है निगमन तीन तीन चाहिए एक तीन भी भी हैं हैं दो से काम इसे अपने स्वयं समझाते देखो रूप अवयव न्याय भी कहते हैं, होते हैं। उन प्राचीन आचार्यों के मत के अनुसार ही हमने यहाँ पंच अवयों के बारे में कहा है क्योंकि स्वयं यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के मान मनोहर में वादिश्वर का अंगे छ लिखेंगे आगे में आएगा मूल में अंगे चे दो है और वादी बागेश्वर के समर्थन में एक ग्रंथ भी है इनकी भी अपनी ही कल्पना है साथ में इनका समर्थन करते हैं वैशे सूत्रों के वृत्तिकार काल वैशे सूत्र वृत्ति जो लिखे हैं उन्होंने इस बात का पूरा समर्थन किया हाँ दो से भी काम चलेगा यो धूमवान शो तथा महानसम धूमवां से पर्वत उदाहरण और उपनय दो है तो हो जाए। यो जो जो धुआं वाला होता है वह अभा वाला होता है जैसे कि अग्नि पाक्षाला मानस ये उदाहरण हो गया धूमवां पर्वत है।, है पर धुआ वाला है इसलिए क्या है पर्वत बनि वाला है आपको मिल गया जो जो धुआं वाला होगा वो अग्नि वाला है पर्वत पर्वत है ना इसलिए अग्नि अग्नि वाला से तो क्या उदाहरण वाक्य वाक्य दो किस्रों ही निर्माण ज्ञान हो जाएगा से, से कार्य पर जो मान मनोकार का कहना है दो अंक चलेगा उदाहरण फिर भी पूर्वाचार्यों के अभिप्राय को उनकी इज्जत रखते हुए उनके सम्मान करते हुए इन्होंने क्या किया पंच अवयवों को पहले अनुमान में दिखा दिया आगे जाकर धीरे धीरे छोड़ देंगे पांच नहीं दिखाएंगे आपको शुरू में आपको आप लोगों को भी तरफ पड़ गया आदत उन्हें मालूम है इसे शुरू में आपको पांच अवय से समझा देते हैं इन बाद में अपने रास्ते में ले आएंगे आपको कहेंगे दो ही से समझो अपना बुद्धि को तेज कर लो शुरू जहाँ आप हैं वहां भी शुरू कर देंगे फिर जहां वे हैं वहां ले जाएंगे विशेषता देखो अंगले अनुमान में क्या कर रहे हैं विवाद अध्यास मूर्तम प्रयत्नधारजम प्रमाण व्यतिरिक्त सती से तीन में उतर गए इसमें तीन अवय दे रहे हैं देखिए आप विवाद अध्यास मूर्तम पक्ष प्रयत्धारण्त सती मूर्तत्वात ये हेतु है